छांदोग्य उपनिषद की 41वीं कक्षा छांदो के उपनिषद के सात प्रपाठकों को हम पहले देख चुके हैं ये आठवां और अंतिम प्रपाठक प्रारंभ हो रहे पीछे जो ब्रह्म का वर्णन आया वो सब और व्यापक परमात्मा को कभी इधर कभी उधर कभी वहां कभी सूर्य में कभी यहां और पीछे भी जो आया कि जो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब और है इस रूप में परमात्मा की व्यापक रूप से चर्चा की गई और उस रूप में भी परमात्मा की उपासना होती है कि हम संसार में बाहर की वस्तुओं में ब्रह्म को विचार के रखें कि यहां भी परमात्मा है इस व्यवस्था के पीछे परमात्मा है इत्यादि ये व्यापक रूप से देखने का है लेकिन ब्रह्म की उपासना दूसरे ढंग से भी होती है जो कि अंदर होती है हृदय आकाश में होती है धहराकाश में होती है छोटे से स्थान पर होती है जहां पर कि उसकी प्राप्ति होती है उसका वर्णन इस आठवें प्रपाठक में अब आगे किया जा रहा है तो बाहर जब हम परमात्मा को देखते हैं विचार करते हैं वो भी एक उपासना है वो चिंतन के रूप में है विचार के रूप में है वहां सीधे सीधे परमात्मा प्राप्त नहीं होता है हमें हम अलग अलग स्थितियों में स्थानों में सृष्टि के पूर्व सृष्टि के बाद सब जगह जो रहता है इत्यादि जो परमात्मा का चिंतन करते हैं विचार करते हैं वो भी उसकी उपासना है इससे हम उसके निकट आते हैं उसका विचार हमारे बना रहता है इत्यादि सब कुछ उसी पर आश्रित है उसके बिना कुछ भी नहीं है कोई जीवन नहीं जी सकता इत्यादि बातें ये सब भी साधना में आध्यात्मिक उन्नति में, में आवश्यक है उपयोगी है लेकिन जहां सीधे परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है तो वो अंदर की तरफ होता है तो उसी प्रसंग को यहां पर अब बता रहे हैं और अंदर की तरफ भी विचार पूर्वक भी हम कर सकते हैं बाहर जैसे विचार करते हैं वैसे अंदर भी कर सकते हैं ये शरीर के बाहर भी है तो शरीर के अंदर भी है इत्यादि ये विचार के स्तर पर ध्यान के स्तर पर भी चल सकता है पर उसका साक्षात्कार भी वो अंतर की तरफ होता है तो आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पहला प्रभाग है ओम अथा यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे तहरम पुंडरिकम वेशम जो ये है इस ब्रह्मपुर में ये ब्रह्मपुर अर्थात ये शरीर ब्रह्म का वास यहां पर बताएंगे तो ब्रह्मपुर इसी शरीर को कहा गया जा रहा है इस ब्रह्मपुर में जो दहर है दहर का मतलब है सूक्ष्म है कोई चीज छोटी सी है इस ब्रह्मपुर में ब्रह्मपुर तो ये बड़ा है पूरे शरीर को देखें तो वो बड़ा है उसकी अपेक्षा एक छोटा स्थान है सूक्ष्म जगह है दहरम पुंडरिकम वेशमा पुंडरीक के समान एक घर है वेशम है पुंडरीक सफेद कमल को बोलते हैं कमल को बोलते हैं तो उसकी कली के समान एक घर है इस शरीर में छोटा सा तो शरीर तो बड़ा है और उस शरीर में एक छोटा सा घर है तो वो पुंडरीक नाम उसका दिया गया और वो घर है और वो क्या है उसके लिए इसको हृदय को जो हमारा छाती के बीच में है एक तरफ है थोड़ा सा उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेद के अंदर इस हृदय के वर्णन के समय उसको भी हृदय की तरह से कहा गया है पुंडरीक शब्द से ही हृदय को भी कहा गया है पुंडरी के ना सदृशम हृदय सियाद अधोमुखम पुंडरी के न सदृशम पुंडरी के समान हृदयम हृदय अधोमुखम लेकिन मुख उसका नीचे रहता है है पुंडरीक के सदृश लेकिन मुख्य नीचे रहता है हृदयम अधोमुखम नीचे मुख्य हृदय होता है जैसा कि पीछे आपके सामने में बात रख रहा था तो पुंडरीक कमल हो गया उसकी कलियों नीचे से सकड़ी बीच में से ऊपर ऐसी जैसी कलियां होती हैं दीपक की बाती की तरह से और वो यूं नीचे की तरफ मुड़ी भी रहती है तो इसका जो ऊपर का भाग है ये इसका मुख कहलाएगा जहां से वो खुलता है बाद में ये मुख कहलाएगा अधो मुकम नीचे मुख की ओर रहता है वो यूं लटकी भी रहती है तो हृदय भी उसी जैसा दिखाई देता है ऐसे ही जो पीछे आपको बताया था महाधमनी यहां से निकलती है और उसमें हृदय भी कमल जैसा यूं और यूं जैसे कि नीचे की तरफ यूं रहता है थोड़ा कोना भाग नीचे की तरफ रहता है उसका तो पुंडरीक के ना सदृशम हृदय से अधोमुखम वहां हृदय के लिए आयुर्वेद में इसी हृदय की चर्चा है फेफड़े फि वाले की फेफड़े के छाती के बीच में जो है उसी हृदय की चर्चा है और उसको पुंडरीक के सदृश कहा गया है यहां पर भी पुंडरीक शब्द कहा गया कि दहरम पुंडरीकम वेश एक छोटा सा पुंडरिक जैसा पुंडरीक के समान पुंडरिक नाम दिया गया वो तो की दृष्टि से है सदृश एक घर है और घर जैसा है एक स्थान है दहरो अस्विन अंतराकाश इसमें एक छोटा सा आकाश है अवकाश है यह जो पुंडरी के वेश में था यह भी दहर था छोटा था और इसमें एक अवकाश है वो भी छोटा सा है दहरो अस्मिन अंतर आकाश तस्मिन यद अंत उसके जो अंदर है पुंडरीक के सदृश वेशम हुआ उस वेशम में एक छोटा सा आकाश है उस आकाश में जो है उसके पास में आकाश है अंदर है जैसा भी अर्थ लिया जा सकता है लेकिन वो पूरा पुंडरीक नहीं उसमें जो आकाश है उसके अंदर भी है जो तस्मिन यत यवेष्टव्यम उसका अन्वेषण करना चाहिए तद्भाव विजिज्ञा सितव्यमित उसको जानना चाहिए वो कैसा है कैसा है उसको खोज करनी चाहिए उसको जानना चाहिए किसी की खोज करते हैं तो हम उसको जानते ही हैं जानते हैं पाते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं खोज करके कर कर यही करते हैं खोज करने में पहला भाग तो यही होता है कि हम उसको जानते हैं उसको ही खोज करना कहते हैं देख लिया जान लिया उसके बारे में जानकारी हो गई है खोजना हो गया तो उसकी खोज वो खोजने योग्य है उसको खोजना चाहिए उसको जानना चाहिए ये हमारे अंदर है तो पहले तो शरीर कहा ब्रह्मपुर उस ब्रह्मपुर में एक छोटा सा वेशम है पुंडरी उसमें एक छोटा सा आकाश है और उसके अंदर ये विद्यमान है उसको जानना चाहिए अब ये जो उपदेश हुआ ऐसे में इसके ऊपर कोई प्रश्न करें कि आगे अगला दूसरा प्रवाक यही है तमचेत ब्रुयू उसको यदि कोई बोले ये जो पीछे कथन कथन किया गया उसके प्रति प्रश्न के रूप में कोई पूछे कोई प्रश्न करे उस पर तमचेत ब्रुयु यदि अस्मिन ब्रह्मपुरे दहराम पुंडरिकम वेशम इस ब्रह्मपुर में जो ये छोटा सा पुंडरीक नामक वेशम है पुंडरीक जैसा वेशम है घर है धहरो अस्मिन अंतर आकाश और इसके अंदर एक छोटा सा आकाश है किम त विद्यता इसमें है क्या चीज उस आकाश में है क्या चीज यद अन्वेष्टव्यम जिसका कि अन्वेषण करना है यद वा व विजिचासितव्यम ये जिसको कि जानना है जानने योग्य है सब रूया तो उसको तो बताओ वो है क्या चीज क्योंकि जब यह कहा गया कि आप उसके अंदर वे, पुंडरिकवेश में जो आकाश है उसमें जो विद्यमान है उसको खोजो भाई वो जो कौन है खोजेंगे किसको जब तक उसका पता नहीं हो तो खोजेंगे कैसे उसको किसको कह दिया वहां कमरे में जाइए वहां अलमारी है वहां पेटी है और उसके अंदर खोजिए खोजें उसमें किसको खोजें उसमें हो सकता है दस चीजें रखी हो खोजें किसको ऐसे ऐसे समुद्र में जाइए समुद्र के अंदर जाइए और वहां पर खोजिए क्या खोजिए पता तो हो कि क्या खोजें तो इसलिए प्रश्न किया किसके अंदर जो आप कह रहे हो वो है क्या चीज किसको खोजें किसको जाने तो अब ये सीधे सीधे एक शब्द में तो उत्तर देते रहिए उसको खोल के बताते विस्तार से बताते थोड़ा आसपास का बताते सांकेतिक भाषा में उसमें पकड़ते हैं स्पष्ट भी है देखिए तो कहा यावान वा अयम आकाश तावान एशो अंतर हृदय आकाश जितना ये आकाश है यह आकाश कौन सा है? बाहर वाला आकाश जितना या जैसा ये आकाश है ऐसा ही तावन एशो अंतर हृदय आकाश है उतना वैसा ही इस हृदय में भी आकाश है ठीक है अब यावान और तावन का मतलब वैसे तो जितना और उतना होता है जितना ये आकाश है उतना ही वो भी आकाश अब इसको वैसे अर्थ कर देते हैं कि जैसा ये आकाश है वैसा ये आकाश है जैसा अर्थ भी कर देते हैं फिर उसका अब जितना तो कैसे घटाएंगे कि जितना ये है अब ये तो बहुत बड़ा है और उस आकाश को तो वैसे ही दहर कह दिया छोटा सा है तो जितना वो है उतना ही ये है तो ये तो बात नहीं बनी बड़े के सामने छोटे को रखे तो कह सकते हैं क्या जितना यह है उतना ही यह है कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते जितना वो है उतना ही ये है नहीं कह सकते गुणों के हिसाब से तो कह सकते हैं कि फिर वो जैसा है वह वो है वैसा ये है जैसा वो है वैसा ये है और जितना ये है उतना ये है मतलब उसका मूल्य भी उतना ही है जितना इसका है एक एक रुपए की गड्डी हो सौ रुपए सौ एक एक की गड्डी हो आजकल तो क्या नहीं आ रही है अभी हमारे एक एक की गड्डी है कागज की एक गड्डी कितने हुए सौ रुपए और ऐसी ऐसी दस गड्डिया हो एक हजार रुपये और इधर एक हजार का एक रखा हो तो यूं तो वो बड़ा और ये छोटा छोटा बड़ा ही देखेंगे लेकिन क्या हम कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये है कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये है वो आकार बड़ा नहीं लेकिन उसका जो मूल्य है उस रूप में हम कह सकते हैं जितना ये है उतना ही है तो एक तो ये है देश की दृष्टि से कह नहीं सकते तो बाहर तो बहुत व्यापक है अंदर तो छोटा सा सीधे सीधे कह रहे हैं तो देश की दृष्टि से तो जितना वो है उतना ही है तो घटे घटेगा नहीं अगर आकाशीय अर्थ ले रहे हैं तो और जैसा ले सकते हैं तो जैसा वो है वैसा यह है ठीक है वो बड़ा है यह छोटा है लेकिन है तो वैसा ही गुणों की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि यह वैसा ही है लेकिन यहां पर दो दृष्टि से दूसरे और इसको संगति लगा सकते हैं कि जितना ये आकाश है ये आकाश मतलब ये जो भौतिक आकाश है बाहर वाला चेतन नहीं जड़ अचेतन इतना ही ये अंदर वाला आकाश है ये आकाश मतलब परमात्मा ब्रह्म आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है यह जो अंदर वाला आकाश है जिसके लिए कहा जा रहा है तो इसको जानो वैसे तो कहा गया उस आकाश में जो विद्यमान है उसको जानो लेकिन आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है और वेदांत दर्शन में भी चर्चा आती है आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया है उपनिषदों में आता है को ही ये वान्यात कह प्राण्यात यदि एक क्षय आकाश आनंदो न ये आनंद स्वरूप आकाश नहीं हो तो कौन प्राण ले सके कौन जी सके और आकाश मतलब ब्रह्म है परमात्मा है तो जैसा ये आकाश है वैसा ही ये अंदर वाला आकाश भी है अब कैसा अब इस आकाश की अचेतन आकाश के द्वारा उस चेतन आकाश ब्रह्म को समझाया जा रहा है कि ये भी वैसा ही उतना ही है यावान तावान हम लेंगे उतना ही है अब उतना ही है तो जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे ये अनंत है ऐसा तो नहीं कह सकते और तो ब्रह्म बड़ा है बड़ा है मतलब अनंत है और ये आकाश जो प्रकृति से बना है ये तो कितना भी बड़ा है लेकिन फिर भी सीमित है तब उल्टा हो गया पहले अंदर वाला छोटा दिखता था बाहर वाला बड़ा दिखता था अब ये उल्टा हो गया जो अंदर वाला है ब्रह्म अगर ले लेंगे तो, तो बड़ा है जो अंदर है वो बहुत बड़ा है वैसा ही है जैसा ये है अब यहां भाषा कैसे बनेगी कि जो हृदय के अंदर जिस आकाश की बात की जा रही है वो छोटा सा ये कम नहीं है ये वैसा ही है उतना ही है जितना ये है अब ब्रह्म के जितना तो कोई होता नहीं है इसलिए हीनोपमा ही दी जाएगी उससे छोटे कोई कहा जाएगा तो, तो वो आकाश को जो उससे छोटा है उसी को ही कहा जाएगा जैसा जितना यह है उतना ही वो है और कोई उपमा ही नहीं हो सकती ओम खम ब्रह्म तो अब इस दृष्टि से कहेंगे हीनोपमा देते हुए भी कि जितना ये है उतना ही ये है ठीक है हम अंदर उपासना करेंगे अंदर उसको जानेंगे लेकिन है ये उतना ही और तीसरे ढंग से अलग ढंग से कि जितना ये आकाश है कौन सा आकाश जो पीछे वर्णन किया गया ब्रह्म जो सब जगह व्यापक है जितना वो है उतना ही ये है अंदर वाला उपासक के मन में आए किसी व्यक्ति के मन में ये आए कि जब परमात्मा व्यापक है और तुम्हें तो मैं बाहर ही करूँ ना उसकी पूरी समग्रता से उसकी उपासना करो करूँ सब जगह है वो उसी तरह से जानो और मैं अंदर अगर इस हृदय हृदयाकाश के अंदर विद्यमान और उस छोटे से कि मैं उसको करूंगा तो कहीं कम ना मिले मेरे को उस छोटे से की कम ना हो जाए मेरे पास में अल्प ना हो जाए उपासना तो भूमा की करनी थी और भूमा तो बड़ा है सारा वो अंदर छोटा नहीं रह जाए भूमा ना हो फिर कहां सुख आ यो वही भूमा तत् ल पर सुखम अस्थित तो ऐसा ना हो जाए तो उस आशंका को निवारण करते हुए कि जो ये आकाश है अर्थात ब्रह्म ही लेना है पहला आकाश भी यह जो आकाश है ये जो ब्रह्म है सारा जितना है उतना ही अंदर है उसमें कोई कमी नहीं है अर्थात जो गुण इस सर्वव्यापक आकाश ब्रह्म में है और तो वो सर्वज्ञ है वो आनंद स्वरूप है वह न्यायकारी है वो जितना न्यायकारी है जितना दयालु है इत्यादि सारे के सारे अंदर जो है वो भी उतना ही आनंद रूप है उतना ही ज्ञानवान है है एक ही अंदर बाहर में कोई भेद नहीं है लेकिन समझने के लिए अंदर और बाहर का भेद करते हुए समझने के लिए इस तरह तो व्यापक होते हुए भी हम लोक व्यवहार के अंदर उसके देश या स्थान को हम विभाजित करके व्यवहार कर लेते हैं कुछ उस तरह से कथा तो यावान वा अयम आकाश तावान एशो अंतर हृदय आकाश जितना ये बाहर वाला है उतना ही अंदर है उससे भी बड़ा है आगे उभय अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरे समाहिते उभय द्यावा पृथ्वी ये दोनों द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक बाहर के आकाश में है ना द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक तो ये दोनों भूलोक और पृथ्वीलोक अस्विन मतलब इसमें इस आकाश में अंतर समाहित है ये अंदर ही समाहित है अब जितना वो है उतना ये है उसको एक तरह से खोल रहे हैं तो बोले द्व्यूलोक और पृथ्वी लोक उसके अंदर विद्यमान है इसमें भी पृथ्वी लोक विद्यमान है ये जो अंदर वाला छोटा सा कहा जा रहा है इसमें भी द्व्यूलोक और अंतरिक्ष लोग है द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक है आगे उभव अग्निश्चय वायुश्चय ये जो अग्नि और वायु जैसे इस बाहर वाले आकाश में वैसे अंदर भी हैं ये अग्नि और वायु देवता हो गए और द्विलोक और पृथ्वी लोक ये लोक के रूप में हो गए देवता तो भिन्न हो रहे हैं लेकिन फिर भी देवता के रूप में ले लीजिए अलग भूतों के रूप में अग्नि और वायु आगे कहा सूर्य चं, चंद्र मसू उभ सूर्य और चंद्रमा दोनों जैसे वहां पर है यहां पर भी है अंदर विद्युत नक्षत्राणी बिजली और जितने नक्षत्र हैं वे भी वो जो बाहर हैं वो अंदर भी हैं यावन को बता रहे हैं। जितना वो है उतना ही ये है और इससे बढ़ के कहा यच्च अस्य इह अस्थि यज्ञ ना अस्ति सर्वम तत् अस्विन समाहितमिति। और जो कुछ भी इसका है य अस्य यह अस्ति जो कुछ भी ये इसका है आत्मा परक अर्थ लिया गया जैसा कि यहां किया है सत्यव्रत जी ने जो कुछ भी इस आत्मा का है और यचना अस्थि जो इसका नहीं है इसके पास नहीं है सर्वम तत् अस्मिन् समाहितम वो सारा का सारा इसमें यानी इस, इस ब्रह्म आकाश में विद्यमान है इस आत्मा के पास जो है या नहीं है वह सारा का सारा इस आत्मा में परमात्मा में ब्रह्म में विद्यमान है और महर्षि दयानंद ने अस्य यह अस्ति और नास्ति इसका इसका इस तरह से अर्थ किया कि जो है मतलब तो जो दिखने वाली चीजें हैं और जो नहीं है मतलब है कि नहीं दिखने वाली चीजें जो दिखने वाली चीजें दृश्यमान है जो अदृश्यमान है वो सब इसके अंदर है इस ब्रह्म के अंदर परमात्मा में आकाश के अंदर विद्यमान है ये कोई नियम नहीं है कि जो दिखाई नहीं देती वो नहीं होती है नहीं है मतलब नहीं है मतलब है मुख्य अर्थ तो वही है किंतु जब हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो हम कहते हैं कि अब नहीं है हम लोग में व्यवहार तो करते ही है ना कि अब ये चीज नहीं रही तो क्या नहीं रहा हम कहते हैं व्यक्ति नहीं रहा ये शहर नहीं रहा गांव नहीं रहा नष्ट हो गया तो कहां नहीं रहा अब यूं तो कुछ ना कुछ उसका रूप विकृत रूप बदला हुआ मूल रूप तो विद्यमान है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं रहा क्यों नहीं रहा होते हुए भी नहीं रहा हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए होना और ना होना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या तो परोक्ष इसके प्रतीक के रूप में भी कहा जा सकता है वो भी एक अर्थ है इसकी व्यापकता बता रहे हैं इस आकाश की ब्रह्म की महत्ता बता रहे हैं कि जो इसके पास है या नहीं है जो प्रत्यक्ष है या जो अप्रत्यक्ष यानी सारी चीजें आ गई वो सब इसी के अंदर वित्यम आ यज्ज अस्य यह अस्ति यज्ज नस्ती सर्व तत् अस्मिन समाहित मी ये जो प्रकरण चल रहा है प्रथम खंड का ये शुरू के कुछ प्रभाक हैं ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में दिए गए हैं नर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में प्रारंभ में कुछ मंत्र हैं और फिर योगदर्शन के सूत्र हैं फिर उसके बाद में उपनिषदों के वचन हैं कुछ उपनिषद के वचन है फिर ये भी वचन साथ में दिए गए हैं इसमें से ये जो प्रथम प्रवाह में छह हैं, नहीं प्रथम खंड में ये जो छह प्रवाह हैं, इसमें से पांच को वहां पर दिया गया है तो वहां उन्होंने आकाश का मतलब ब्रह्म ही दिया है और जो है जो नहीं है जो प्रत्यक्ष है जो परोक्ष है वो सारा का सारा वो सारा का सारा उसके अंदर है उसको खोजना है ये उसको खोजना है पुंडरीक वेश में के, के अंदर जो छोटा सा आकाश है और उसमें जो विद्यमान है वो कौन सा है वो ये है उसको खोजना है जिसमें ये सारे के सारे विद्यमान है अब इसका एक अर्थ है कि भाई हमारे हृदय में ही सूर्य चंद्र आदि सब विद्यमान है यथ ब्रह्मांडे तत्पिंडे यथ पिंडे, पिंडे तत् ब्रह्मांडे वो भी है और यथ ब्रह्मांडे जो हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो पिंड में भी है ग्रह नक्षत्र आदि जो भी हैं कुछ वो सूक्ष्म रूप में अलग रूप में यहां अंदर है एक तो यह कथन है इसको दूसरे ढंग से कहें कि इस हृदय के अंदर आकाश में जो विद्यमान है जिसको हमें खोजना है जिसको जानना है उसमें अब उसमें मतलब तो वो ब्रह्म में आ गया उसी में ये सारे के सारे विद्यमान है जैसे आकाश में यह विद्यमान है यूं कह लो वो ब्रह्म में विद्यमान है ऐसा कह और जो आकाश में विद्यमान है और जो आकाश में विद्यमान नहीं है वह भी वो सब इसके अंदर विद्यमान है इस ब्रह्म में परमात्मा में विद्यमान है इस ढंग से कह सकते हैं भले ही हम अंदर उसकी उपासना कर रहे हैं अंदर उस पर केंद्रित हैं लेकिन लेकिन उस ब्रह्म में है अंदर वाले ही ब्रह्म में नहीं वो ब्रह्म जो पूरा है जो अंदर है जो सब जगह है उसके अंदर यह सारी चीजें विद्यमान है और उसको आगे भी बृहदारण्य उपनिषद में भी आता है कि इस अक्षर ब्रह्म में ये आकाश ओतप्रोत है समाहित है इसमें जो आकाश इतना बड़ा दिखाई देता है ये भी उस अक्षर ब्रह्म में समाहित है अर्थात ये ब्रह्म अक्षर ब्रह्म बड़ा है परमात्मा जो ब्रह्म है वो बड़ा है व्यापक है वो विभु है ये फिर भी सीमित है ये भी इसी में ही विद्यमान है इस तरह के वचन भी हमारे को मिलते हैं और यहां जो दहर शब्द आया है ये वैसे तो प्राय मिलता नहीं है शब्द प्रचलन में नहीं है लेकिन उपनिषदों में यहां पर उपनिषदों में भी यहीं पर ही मिलता है ऐसा विद्वान मानते हैं और जगह नहीं मिलता यहीं पर ही यह दहर शब्द मिलता है और एक महानारायण उपनिषद है अन्य नाम से उसमें दह्र दह्र यहां तो दहर शब्द लिखा हुआ दहर उसमें ह को यदि हलंत कर दें हम द ह का अ हटा दें और फिर दहरा इस नाम से भी मिलता है वो दहर को का दहरा ये प्रचलित कुछ और रूप भी होगा तो अब आगे और पूछे कोई अगर तो भी ब्रह्म की चर्चा है उसी को अन्वेषण और जानने के लिए वो पूछने लगे कोई तीसरा चौथा प्रभाग देखिए थमचेत ब्रू यु कोई बोले अस्मिश्चेत इदम् ब्रह्मपुरे सर्वम समाहितम इस ब्रह्मपुर में सब कुछ समाहित है ये ब्रह्मपुर ये शरीर इसी में सब कुछ जो समाहित है सब कुछ समाहित है सर्वाणी च भूतानि सारे भूत यानी पंच महाभूत इसमें विद्यमान है सर्वेचा कामा जितनी कामनाएं वो इसके अंदर ही विद्यमान है अलग अलग ब्रह्मपुर है अलग, अलग अलग शरीर है सबकी अपनी अपनी कामनाएं वो सब इसी के अंदर विद्यमान है सर्वे च कामा यदा नहीं जरा वा आपनोति आपनौती प्रध्वंसते तो जब इसको वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है या ये नष्ट हो जाता है किंत तो अतिशिष्यते थी उसके बाद भी यहां बसता क्या है इसके अंदर उसने कहा मानस इसमें सब कुछ है सारे भूत हैं सारी चीजें हैं सारी कामनाएं हैं लेकिन जब ये क्षीण हो जाता है जरा को प्राप्त हो जाता है जर्जर हो जाता है और जब ये नष्ट हो जाता है तब यहां क्या बसता है तदत अतिशिष्य थे किम त तो अतिश्य उसके बाद में यहां क्या बसता है कुछ है यहां पर बोले हमें तो यही चीजें दिखाई देती है जो वृद्ध होता है और जो नष्ट होता है बाहरी है इसके बाद यहां बसता क्या है तो यदि कोई ऐसा कहे तो उसके लिए आगे उत्तर दिया और प्रश्नकर्ता के मन में यह भी है छुपा हुआ है कि यह शरीर जीर्ण होगा तो बस जो इसके अंदर है वो भी जीर्ण हो जाएगा जब शरीर जीर्ण होता है तो सारी चीजें जीर्ण हो जाएंगी शरीर नष्ट होता है तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो जो इसके अंदर विद्यमान है वो भी जीर्ण हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा ऐसा उसके पीछे भाव हो सकता है इसलिए आगे उत्तर इस तरह का दिया है पांचवा प्रवाक देखिए सब रुयात वह बोले उत्तर दे न अस्य जरया एतज इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है इसके जीर्ण होने पर मतलब शरीर के जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता वह कौन वही ब्रह्म परमात्मा आकाश ब्रह्म आकाश वो जीर्ण नहीं होता क्षीर्ण खी, नहीं होता वृद्ध नहीं होता न वधे न अस्से हन्य अस्य वधे न, न हन्य थे इसके नाश होने पर मर जाने पर नष्ट कर दिए जाने पर यह मारा नहीं जाता है। बिना मरा हुआ रहता है। ये कुछ उस तरह का वर्णन है जो गीता के अंदर आत्मा के विषय में भी कहा गया है। नम चिंत शस्त्राणी नहीं नम दहती पावका न चैनम क्रेदयंत न शोषय तिग तो, तो इसको इस, इसके बूढ़ा होने पर बूढ़ा नहीं होता इसके मरने पर ये मरता नहीं लेकिन ये प्रसंग हम ब्रह्म के परक लेकर के चल रहे हैं इस शरीर में जो जानने योग्य ब्रह्म है परमात्मा वो न जीर्ण होता है न नष्ट होता है ए तत् सत्यम ब्रह्मपुरम यह कैसा सत्य है इसको सत्य नाम और ब्रह्मपुर इसका नाम दिया गया एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम यह सत्य है ये ब्रह्मपुर जिस ढंग से हम पीछे से लेंगे तो ब्रह्मपुर यानी ये शरीर ये सत्य है वास्तविक है भ्रांत नहीं है और इस ब्रह्म के लिए लेंगे तो सारा जो इसके अंदर जीर्ण नहीं होता है ये सत्य है वास्तविक है इसकी सत्ता सदा बनी रहती है और ये ब्रह्मपुर है ये ब्रह्म ब्रह्मपुर ब्रह्म में इस ब्रह्मपुर में रहने वाला जो है वो ब्रह्मपुर नाम से यहां कहा गया अस्मिन काम आसमाहिता इसमें सारी कामनाएं विद्यमान है ऐसे आत्मा अपहत पापमा और ये जो आत्मा है अभी आत्मा शब्द आ गया वही जो चेतन के लिए कह रहे हैं अपहत पापमा जिसने अपने जिसमें कोई पाप ही नहीं है पापों से दूर है गलत कार्यों से चीजों से दूर है जो विजराह जरा से दूर है विगत है बुढ़ापा नहीं आता विमृत्युर मृत्यु से दूर है विशोको शोक से दुख से दूर है विजगत्सो खाने की इच्छा से रहित है ये खाने की इच्छा नहीं करता है कुछ ए, खाने की इच्छा सभी चीजों में आ जाएगी भोग के लिए विजगित्सो अपिपास और यह प्यास से भी रहित है पैसा भी नहीं है भूख प्यास नहीं है बुढ़ापा इसमें छीणता नहीं आती सत्य काम सत्य संकल्प सत्य सही कामनाओं वाला होता है उचित ही कामना करता है सत्य कामनाएं करता है और सत्य ही संकल्प भी करता है वो इच्छा और उसके संकल्प वो ठीक ही होते हैं परमात्मा परक अर्थ किया महर्षि ने भी कि उसकी सारी इच्छाएं थी वो ठीक ही होती हैं गलत इच्छा वो कभी नहीं करता है और उसके संकल्प भी सत्य होते हैं यानी हमेशा पूरे होते हैं जो वो संकल्प करता है वो पूरे ही होते हैं अधूरा नहीं रहता है सर्वशक्तिमान मान है यथा ही एव इह प्रजा अनवाह और जैसे यहां पर सारी प्रजाएं प्रवेश करती हैं जब प्रलय होता है या नष्ट होती हैं तो ये सारी प्रजा जैसे उसी के अंदर लीन हो जाती उसी में प्रविष्ट हो जाती और कहां जाएंगी वही सर्वव्यापक है यहां प्रकट रूप में नहीं है तो उसी में भी हो गई और फिर महसी ने लिखा है कि वहीं से वो वापस भी निकल के आती है जब सृष्टि बनती है तो ऐसा ही लगेगा जैसे उसमें से आई हैं ये उसी के आश्रित हैं उसी में हैं उसी में लीन हैं और उसी से निकल करके आएंगी प्रकट रूप में आएंगी तो यथा ही एव यह प्रजा अनुभाव विशंति यथानुशासनम और जैसा उनका अनुशासन होता है उसके अनुसार फिर वो जाती हैं यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति। अंतिम समय में जिस जिस कामना वाली होती है मृत्यु समय में ये जो प्रजा है ये जिस जिस कामना वाली होती है अंत समय में मृत्यु के समय में यम जनपदम यम क्षेत्रभागम, भागम तम तम एवं उपजीवंती जिस जनपद को जिले को उसकी इच्छा है कि इसी जिले में आऊं जनपद क्षेत्र यम क्षेत्र भाव भावगम अथवा किसी कोई भी क्षेत्र खे, स्थान का भाग है उसको तमतम एवं उपजीवंती उसी उसी को वो प्राप्त कर जाते फिर वापस वहीं आ जाती है तो ये बात बहुत प्रचलित भी है लोक में कि अंतिम समय में अंतमतिशो गति अंत में जैसा सोचते हैं वैसा ही आगे होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्म भी है जैसे कर्म है वैसी गति होगी संस्कार भी हैं जैसे संस्कार होंगे वैसा होगा फिर अंत में कुछ भी काम ना करे तो वैसे ही कैसे बन जाएगा तो अंतिम समय में फिर अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते हैं उनको मृत्यु से पहले प्रयास रहता है ना अब जिसकी जैसी मान्यता होती है उसके हिसाब से अच्छे अच्छे ग्रंथ बातचीत चर्चाएं मंत्र श्लोक उसको करवाते हैं कि जैसी इसकी अच्छा अच्छा होगा तो इसकी गति अच्छी हो जाएगी तो एक तरफ ये कहा जा रहा है दूसरी तरफ कर्म और संस्कार के आधार पर होता है कर्म और संस्कार के आधार पर कहें तो फिर अंत अंत में जो सोचता है कामना करता है वैसा चला जाएगा तो कैसे होगा दोनों में तो विरोध आ जाएगा तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे जिंदगी में कर्म होते हैं अंतिम समय में वही विचार आते हैं तो कितना ही कुछ सुना दो उसके मन में तो वो उल्टा ही घूमता रहेगा अगर उसने उल्टा किया है तो और कितनी विपरीत स्थिति हो अगर उसने जीवन में अच्छा किया है तो अंत में अंदर अच्छा ही भाव रहेगा उसी तरह के विचार आएंगे क्योंकि वैसे ही संस्कार डाल रखे हैं उसने वही आएंगे वही विचार आएंगे वैसी ही मती होगी उसकी तो अब विरोध नहीं रहेगा ये तो ठीक है कि अंत में जैसी मती हो वैसा ठीक है लेकिन यदि शुरू में गति अलग है तो अंत में मति वैसी ही रहेगी अथवा मान लो शुरू में कुछ गलत भी चल गया है और बाद में उसने अपने को सुधार दिया तब तो सुधर गया वो उसने अपने विचारों को बदल लिया है तो वैसा हो जाएगा दूसरा इसमें ये आता है कि भाई फिर कहीं भी जन्म लेगा कहीं भी शरीर में लेगा जैसा भी है क्षेत्र शरीर को भी बोलते हैं आयुर्वेद में वैसे भी क्षेत्र जो शब्द है इसको क्षेत्रज्ञ, आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं क्षेत्र को जानने वाला इसको इस शरीर को भी क्षेत्र शब्द से कहा गया है तो उस दृष्टि से भी ले सकते हैं कोई कि अलग अलग शरीर जो हैं विभिन्न योनियां हैं पशु पक्षी आदि या मनुष्य जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है अंत समय में जैसा होता है और उस पर भी प्रश्न आ जाएगा कि भाई वो जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा तो फिर कर्मफल का क्या होगा अभी तो कोई कुछ भी चालेगा जिंदगी भर कुछ भी किया और अंत में चाहेगा कि मेरे को ऐसा जन्म मिल जाए मैं धनी बन जाऊँ मैं, मैं विद्वान बन जाऊँ मैं बलवान बन जाऊँ और मैं योगी बन जाऊँ ऐसा ऐसा तो कुछ भी कामना कर लेगा पर उसका भी पहला उत्तर तो यही है कि वो सामान्यतः तो ऐसी कामना कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जैसा चला है उसको तो वहीं सुख दिखाई देगा उसी की कामना करेगा वो तो पर मान लो समझ में आ गया कि भई अब तो वो बोल भी लेगा तो भी मन में तो वो कब ही रहेगा सुन भी लेगा तो भी मन में तो वो रहेगा और अगर किसी ने थोड़ा बोल भी लिया है तो क्या हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में भी हमें दोनों बातों को लेकर चलना होता है कि कर्माशय भी है और इच्छा भी है होगा कर्माशय के अनुसार पर हां उसमें हमारी इच्छा भी चल सकती है वो इच्छा की पूर्ति होगी लेकिन वो कर्म के अनुसार ही होगी कर्मनिरपेक्ष हमने कुछ भी कामना कर दी और वैसा ही हो जाएगा ऐसे ये नहीं समझ ये करेंगे तो विरोध आएगा कि कर्माशय कुछ भी है और हमने कामना कर ली और वैसा वैसा जन्म हो गया ऐसा नहीं हमारा कर्माशय था उसके अनुसार हमें फल मिलेगा और अब हमने कामना की तो उसी कर्माशय के अनुरूप जितना उसमें कर्माशय है हमारा पुण्य और पाप उसके अंतर्गत अगर वो हमारी कामना पूरी हो रही है तो वैसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा वो इस तरह से कुछ संगति लगा सकते हैं तो उसी में प्रजा सब जाती हैं उसी से उसी से जन्म लेती हैं और वो अंत में जिस जिस कामना वाली होती हैं अब कामनाओं को भी खोला था तो यम जनपदम यम क्षेत्र तम तम एवं उपजीवन उसी उसी को प्राप्त कर लेते हैं उसको भोग करती है वहीं चला जाते यत्मास्ते जुमा तन्नो अस्तु जिस कामना वाले हम यजन करते हैं पुकारते हैं वो कामनाएं है हमारी पूरी हो गए वो हमारी पूरी हुए तो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा मिलता है हमें होता कर्म कर्मा के कर्म के अनुसार है कर्माशय के अनुसार मिलेगा अब और आगे कह रहे हैं इसी विषय में तथ यथा यह कर्म जितो लोक क्षीयते एवम अमुत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते जित और चितह ये दो पार्ट मिल जाते हैं जैसे यहां पर कर्म से जीता हुआ लोक क्षीण हो जाता है हम संसार में जो कर्म करते हैं मेहनत करते हैं कर्म करके करके कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हैं वो लोक में मतलब तो हमारे खेतीबाड़ी हो गए, मकान हो गए फैक्ट्रियां हो गई कुछ ऐसी ऐसी जो भी चीजें की हैं वो जैसे यहां पर क्षीण हो जाती हैं यथा यह, यह कर्मचितो लोका क्षीयते एवम एवं अमुत्र पुण्य जितो लोकाक्षीयत है बात के जन्म में पुण्य से प्राप्त लोक भी उसी तरह से क्षीण हो जाता है ये भी छीन होगा वो भी छीन होगा यहां पर जो है उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों मिले हुए हैं परलोक में इन्होंने केवल पुण्य शब्द के लिए लिखा है अब यूं तो पाप और पुण्य दोनों जाते हैं और उसके अनुसार भी लोक बनते हैं पर यहां जिस परलोक की बात करना चाह रहे हैं वो पुण्य की है पुण्य से जो प्राप्त होता है अच्छे कर्म से जो प्राप्त होता है तो इसमें पुण्य एक तो वो है परलोक जो कि सशरीर होता है सशरीर होता है उसको और दूसरा इसकी संगति कुछ लोग मोक्ष परक भी लगाते हैं मुक्ति मुक्ति कर्मों का फल नहीं है लेकिन अच्छे पुण्य कर्मों के करने से मुक्ति में सहायता मिलती है इस रूप में पुण्यकृतोलो का पुण्य जीतोलो का वो भी एक अर्थ लेते हैं क्षीयते जैसे वो क्षीण हो जाते हैं जैसे यहां पर कर्मजित लोग क्षीण हो जाता है ऐसे ही वहां पर पुण्यजित लोग भी क्षीण होता है क्षीण तो होता है आगे तद्य यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती तो यहां पर ये जो कर्मजित लोग के लिए बता रहे हैं जहां कर्म का जैन जीत कर्मों के आधार पे जो हम लोगों को जीत लेते हैं वहां कैसे तो यह आत्मानम अनुबित्य है व्रजंती आत्मा को जाने बिना घूमते विचरण करते हैं क्रियाएँ करते हैं आत्मा को नहीं जानते लेकिन कर्म कर रहे हैं जो परमात्मा को नहीं जानते इस आत्मा को नहीं जानते लेकिन कर्म कर रहे हैं बस घूम रहे हैं खूब व्रजंती खूब मेहनत कर रहे हैं एकताश सत्यान कामान और इन सत्य कामों को भी अनुविद्य व्रजंती एतांश सत्यान कामन इन सत्य कामनाओं का अनुसरण करते हैं उनको प्राप्त करते हैं जो जो उनकी कामनाएं थी वो पूरी भी हो जाती हैं एक सीमा तक लेकिन आगे का तेषाम सर्वेशु लोकेशु अकामचारो भवती उनका सब लोकों में कामचार नहीं होता है अकामचार होता है कामचार मतलब जहां जैसी जैसी कामनाएं वैसा वैसा वहां पहुंच जाना प्राप्ति अव्याहत गति से कोई रुकावट नहीं निर्बाध तो उसका सब लोगों में कामचार नहीं होता है हाँ कुछ लोगों में तो कामचार हो जाता है जैसे पीछे बता रहे थे कि इससे ऊपर ये इससे ऊपर ये जहां तक उसकी गति है वहां तक उसका यथा कामचार होता है सब में नहीं होता है वहां पीछे जो अंत में बताया था उसका सब लोगों में कामचार हो जाता है यथा कामचार हो जाता है तो ऐसा ही यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो कर्मचित लोग है यहां जितना जितना करेंगे उतना उतना तो कामचार हो जाएगा लेकिन सर्वेशु लोकेशु अकामचारो भावती सब लोगों में वो नहीं जा सकता व्यापक रूप से अथा यह आत्मानम अनुविद्य और जो यहां पर इसी जीवन में आत्मा को जान करके व्रजंती जाते हैं उसको पिछले वाले को यूं लीजिए कि जो आत्मा को बिना जाने यहां से चले जाते हैं जीवन को छोड़ देते हैं व्रजंती मतलब वो चले जाते हैं उस रूप में ले जो आत्मा को जाने बिना यहां से चले जाते हैं चले जाते हैं मर जाते हैं उनका सब लोकों में कामचार नहीं होते और अथा यह आत्मा नम अनुविद्य आत्मा को जान करके फिर यहां से जाते हैं एतांश्च सत्यान कामांश और इन सत्य कामों को भी इनके सत्य कामों को भी प्राप्त कर लेते हैं ते ेशम सर्वेशु लोकेशु कामचारो बहुवती उनका सब लोकों में कामचार होता है वो कहीं भी चले जाते अभी सब लोकों में कामचार होता है यथेच्छ रह सकते हैं यथेच्छ प्राप्ति कर सकते हैं ये लक्षण वो जा रहा है मुक्ति की तरफ और उसको पुण्यचित्त लोक के रूप में कहा गया है जो पुण्य का मतलब है एकदम शुद्ध निष्काम कर्म उसको लेते हुए उसको करने से ही वहां पर सब लोगों में कामचार होता है नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा कामचार होगा जो कर्मजित लोग हैं कर्म करके सकाम कर्म करके जो जाते हैं यहां से वो अपनी अपनी कामनाओं को तो प्राप्त करते हैं जैसे पीछे कहा था कि अंतिम समय में जो कामना होती है उस उस कामना को प्राप्त करते हैं तो ये भी कामनाओं को तो प्राप्त करते हैं जो उनकी कामनाएं हैं सत्य कामनाएं उचित कामनाएं हैं उनको प्राप्त करते हैं लेकिन वहां सब लोगों में उनका कामचार नहीं होता है और जो आत्मा को जान करके उधर जाते हैं कामनाएं तो उनकी भी पूरी होती है तो ये उनका सब लोकों में कामचार हो जाता है ये दोनों में अंतर आ गया तो ये पहला खंड समाप्त हुआ इसमें आत्मा को जान करके यहां पर परमात्मा को जान करके ये तात्पर्य क्योंकि जिस तरह का वर्णन और लक्षण किए गए तो उसको परमात्मा परक अर्थ लेते हुए इसको चलते हैं हमारे शरीर में मुसना की दृष्टि से जो यहां पर कथन किया गया बाहर का ना करके अंदर का तो ये जो हृदय कहा जाता है कुंडली वेशम कहा जाता है तो वही क्यों जगह चुनी गई तो उसके पीछे कारण ये स्वीकार किया जाता है कि चूंकि आत्मा वहीं पर है इसलिए परमात्मा को भी वहीं पर खोजेगा वो बाकी जगह जो देख रहा है विचार रहा है उसमें वहां परमात्मा है लेकिन आत्मा तो नहीं है वहां आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार करेगी तो वो तो वहीं करेगी जहां वो खुद होती है उसका ज्ञान प्राप्त करेगी आनंद प्राप्त करेगी तो वो तो वहीं होगा जहां पर वो है दूसरी जगह नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से इस हृदय और हृदय पुंडरीक हो गया या वेशम हो गया इसमें ब्रह्म का ज्ञान अन्वेषण तो है साथ ही साथ में इसके ये भी बात जुड़ जाती है कि यहां पर आत्मा भी है जीवात्मा और हृदय प्रदेश में जीवात्मा है इसके बारे में और भी कई वचन मिलते रहते हैं अन्य जगह पीछे भी आए हैं हमारे इसी गृहदारण्य में भी इसमें छांदों के के अंदर आए हैं दो जगह पे तीसरे के अंदर आए हैं तो इसमें हृदय प्रदेश में जो आत्मा है उसको एक तो तीन बारह नौ में आया है और तीन बारह नौ और एक तीन चौदह तीन में आया है दोनों जगह वहां पर वो हृदय प्रदेश में आत्मा अब हृदय के बारे में ये प्रश्न फिर उठ जाता है काफी विचार का विषय रहता है भिन्नता रहती है भी मतों में कि कोई वक्ष में रहने वाले छाती के हृदय की बात करते हैं और कुछ लोग मस्तिष्क के यहां पर रहने वाले हृदय की बात करते हैं ब्रह्म की परमात्मा की दृष्टि से देखें तो वो तो दोनों जगह ही है इसलिए वहां तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा सर्वव्यापक है वो सब जगह रहेगा यहां भी रह सकता है कहीं भी लेकिन जहां इन दोनों में से कौन सा स्थान लिया जाए उसका निर्धारण करने के लिए जब आत्मा को ले लेते हैं हम कि जहां आत्मा है वही लिया जाना चाहिए और आत्मा का स्थान कौन सा है तो ये वक्षस्थल और मस्तिष्क वाला ये दो भिन्नताएं लोगों में प्रचलित हैं इन इस प्रसंग की जो व्याख्या महर्षि दयानंद ने की है जो वेशम कहा गया पुंडरीक वेशम कहा गया उसमें उन्होंने बिना किसी संदेह के वक्ष वाला हृदय लिया है और शब्द रचना ऐसी है कि हम और कहीं जा ही नहीं सकते वहीं पर ही हमें जाना पड़ेगा उन्होंने क्या लिखा अथयदिदम करके जो यह हमारा वचन था ना अथयदिदम अस्पिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरी गेश इसका अर्थ करते हुए कि कंठ के नीचे अब कंठ तो निश्चित है हमारा ये कंठ प्रदेश है कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में छाती के स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर उदर वाले भाग से ऊपर जो हृदय देश है उदर के ऊपर जो हृदय देश है जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं वैसे ब्रह्मपुर यह पूरा शरीर है लेकिन ये ब्रह्मपुर इतने को भी कह सकते हैं विशेष रूप से क्योंकि इसमें रहता सब जगह है इससे परमात्मा के ब्रह्म के एक दिशित्व को नहीं कहा जा रहा है लेकिन फिर भी कथन है कि यहां पर है क्योंकि हमें वहीं पर ही मिलने वाला है उसमें कमल के आकार वेशम अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने पर मिल जाता है दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है यहीं पर मिलता है इस रूप में मैं दिखा तो अब जो ये लक्षण इन्होंने दे दिया ये तो वक्शस्थ हृदय और इसके पास के क्षेत्र को ही कहता है बुद्धि वाले को यहां वाले को नहीं कहता है अब कई जने इसके ऊपर फिर प्रश्न करते हैं बोले तो यह जो वाक्य लिखा हुआ यह हिंदी का है यह वाक्य हिंदी का है एक विचारधारा चलती है वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का जो मूल भाग हैं, यानी मंत्र हैं अनुच्छेद हैं, उसके जो अर्थ किए गए तो महर्षि ने केवल संस्कृत भाग को किया है हिंदी भाग महर्षि दयानंद का किया हुआ नहीं है ऐसा कई जने कहते हैं हिंदी भाग तो पंडितों ने बाद वालों ने किया है तो जो महर्षि ने यहां पर हृदय प्रदेश का लिखा छाती का तो कई जने फ्रो कहते हैं ये तो हिंदी में लिखा हुआ है वो कहते हैं कि महर्षि ने केवल संस्कृत का भाग किया है हिंदी वाला भाग तो पंडितों ने जो उनके साथ में लेखक रहते थे अन्य वो लोग उनसे बनवा लेते थे और बाद में महर्षि देख भी लेते थे देखने का तो कहेंगे या तो यूँ कहते हैं वो कि बस अन्यों का किया हुआ है क्योंकि तो वो कई चीजों में देखते हैं कि संस्कृत में कुछ भिन्नता है कुछ इधर भिन्नता है थोड़ा अर्थ तो वही होते हुए भी थोड़ा अलग अलग ढंग से कुछ अर्थ ले लेते हैं तो कहते हैं कि देखो इसमें ऐसा ऐसा है तो वो कुछ बातें उनको संस्कृत में नहीं होती वो कहते हैं संस्कृत की दृष्टि से तो ठीक है बात हमारी लेकिन हिंदी में जो लिखा हुआ है वो अड़चन करता है वो तो कहते हैं हिंदी भाग महर्षि का किया हुआ नहीं है अब इसमें विचारने की बात है कि हिंदी वाला महर्षि ने नहीं किया हिंदी का किसी से करवाया तो महर्षि देखते तो होंगे उसको हिंदी का किया है तो उसको जांचते होंगे देखते होंगे इतना तो हम स्वीकार कर सकते हैं संभावना रख ही सकते हैं तो अगर किसी दूसरे ने भी किया और उसको महर्षि ने देख लिया है तो उन्हीं का ही हो गया मान्य हो जाएगा यानी हम दूसरे का लिखा हुआ है ये कह करके हम उसकी प्रमाणिकता को कम करते हैं और उस वचन को फिर नहीं मानते दूसरे का किया हुआ है इसको कहकर हमारा प्रयोजन यही होता है ना जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो प्रमाणिक नहीं है इसलिए वो नहीं संस्कृत में लिखा है तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे तो अगर महर्षि ने उसको देख लिया है उनके नाम से छप रहा है तो उसको भी उसी तरह प्रमाणिक माना जा सकता है एक बात दूसरा जो संस्कृत भाग है और हिंदी का भाग है वो हिंदी का भाग अनुवाद ऐसा नहीं है कि जैसा संस्कृत में है बस उसका अनुवाद ही है पूरा का पूरा जैसा प्राय अनुवाद हुआ करता है ऐसा नहीं है वो कितनी जगह संस्कृत में वो बात है अनुवाद में नहीं है वो चीज और कितनी ऐसी बातें हैं जो अनुवाद में है और संस्कृत में नहीं है एक सीधा सीधा अनुवाद नहीं है बिल्कुल जो का तू किया है और इसलिए हम कहें कि भाई संस्कृत वाला देख लो सारी बातें आ जाएंगी हिंदी वाले की आवश्यकता नहीं है तो हिंदी में कुछ अतिरिक्त बातें हैं कुछ बातें संस्कृत में अतिरिक्त हैं और खासतौर से इसके लिए ये जो प्रसंग चल रहा है उपासना विषय में हृदय प्रदेश वाला यहां तो उपनिषद के भाग को ही बस लिखा हुआ है संस्कृत में उसमें संस्कृत में अर्थ ही नहीं किया हुआ है ऐसी बस केवल हिंदी में ही है तो अब जो ये हिंदी है ये तो एक ही है संस्कृत होती है फिर हिंदी करते और संस्कृत में कुछ नहीं लिखा होता हिंदी में लिखा होता तो चलो फिर भी प्रश्न कोई कह देता हालांकि वो भी जम तो उतना नहीं जमेगा लेकिन कोई कह सकता था लेकिन यहां संस्कृत में तो है ही नहीं मूल उपनिषद के वचन है बस और हिंदी के अंदर दे दिया है। तो अब जो ये हिंदी में अर्थ किया गया है इसको हम तो उसी तरह से स्वीकार करेंगे महर्षि का मान करके तो उस दृष्टि से ये हृदय प्रदेश उनकी विचार में तो यही है पर फिर भी बहुत से विद्वानों का मस्तिष्क वाला अभिप्राय दिया जाता है कि आत्मा का स्थान क्या है उग्निषत के बाद जब वेदान दर्शन पढ़ेंगे उसमें भी ये विषय आता है ये चर्चा चलती है काफी कई जगह पर आएगी आत्मा का स्थान कहाँ पर है और भी दर्शनों में आ जाती है बातें लेकिन वेदांत में ये उसमें आएगी उस चर्चा में और उसमें फिर अलग अलग, अलग प्रमाण दिए जाते हैं जो मस्तिष्क को मानते हैं वो भी वचन देते हैं कि देखो इसके कारण से यहां पर मानना चाहिए शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण कुछ वक्ष वाले के दे देते हैं वो दोनों तरह से प्रस्तुतियां होती हैं और जो मस्तिष्क वाला है उसको वो आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ते हैं कि भाई हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो ऊपर हैं और मस्तिष्क में ज्ञान का केंद्र है सूचनाएं वहाँ पर आती हैं उनके जो केंद्र हैं इंद्रियों के गोलक तो बाहर हैं लेकिन केंद्र हैं वो मस्तिष्क में ही हैं ज्ञान हमारा तंत्र प्रेरणा वो सारी मस्तिष्क से होती है संचालित होती है ज्ञान भी वहाँ पहुँचता है सूचनाएं भी वहाँ पहुँचती हैं और वहीं से प्रेरणाएँ दी जाती हैं क्रिया के लिए मस्तिष्क से ही होती हैं दोनों क्रियाएँ तो आत्मा को भी फिर वहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेरयिता वो है अनुभविता वो है अनुभव करने वाला भोक्ता वो है वो भी वहां होना चाहिए ये एक उनका बात है और इसके विपरीत जो बक्ष वाला हृदय है ये हृदय हम भावना और इस दृष्टि से तो बोलते हैं भावना के रूप में तो हृदय को बोलते हैं हम लेकिन ये तो केवल रक्त को फेंकने वाला है वो इसमें देते हैं कि आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है कि जिसको हम भावना कहते हैं वो एक तरह का विचार है एक श्रद्धा का भाव है वो भावना कह रहे हैं हम बोलो वो भी यहीं पर ही होती है यहीं पर ही यहाँ तो होती नहीं है यहाँ तो रक्त क्षेपक है बस रक्त को फेंकता है बाकी इसमें विचार चिंतन भावना यानी तो दया है प्रेम है क्रोध है इस तरह की जो भावनाएं हैं लोभ है, है। ये यह भावनाएं यहाँ तो होती नहीं है तो मस्तिष्क में ही होती है सारी वृत्ति रूप में है विचार रूप में है तो उस दृष्टि से कोई कहेगी नहीं भावनाएं यहाँ पर होती हैं और जहाँ भावना वहां पर आत्मा है तो भावना भी यानी होती है वो तो वहीं पर ही होती है वो उस पक्ष में अपनी बात को रखती है, और जो आधुनिक विज्ञान का वर्णन है वो तो वैसा ही है जैसा ये बताते हैं वैसा ही है विचार आदि सब प्रेरणा मस्तिष्क से ही होती है पर वैसे जो हमारी अनुभूति होती है कि हमारी जब भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी या बुरी जो भी भावनाएं हैं वो बोध हमें कहां पर होता है वो बोध हमें यहाँ पर होता है ऐसा बहुत प्रसन्नता है बहुत गदगद हो गया है तो वो यहाँ केंद्र लतीत होता है इसी तरह से हम जो बोलते हैं अपने लिए कि मैं मैं मैं की जो अनुभूति हम करते हैं वो हालांकि दोनों जगह कुछ लोग यहां करते हैं कुछ लोग यहां करते हैं ध्यान उपासना करते हैं तो मैं कहां पर हूँ तो कुछ लोग यहां करते हैं कुछ यहां करते हैं कि मैं यहां हूँ लेकिन वैसे बोलचाल में जब हम व्यवहार करते हैं और करते हैं तो मैं को कहा हाथ को कहां ले जाते हैं हम अपने को यहाँ की तरफ ले जाते हैं बीच की तरफ यहाँ पर इसके आसपास या ऐसे करते हैं यूं कभी भी नहीं करते मैं <laughs> अब एक अभ्यास हो गया हमारा जो भी कहें आप या, लेकिन हमारा इधर ही जाता है सहजता से और वो हम अपने को यहाँ पर करते हैं तो उस दृष्टि से आत्मा यहाँ है मर्सी के वचन मिल रहे हैं तो वो हृदय प्रदेश का एक प्रबल है हालांकि फिर भी ये विचार का विषय है क्योंकि अलग अलग विद्वान दोनों जगह पे उसको कथन करते हैं तो जब हम यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर मानेंगे और अब हृदय आकाश में उस ब्रह्म को खोजेंगे उसको पाएंगे कैसा है वो ऐसा ऐसा ब्रह्म है इस प्रदेश में रहता है इसलिए जो ध्यान उपासना की जाती है वो अधिकांश में अंदर की जाती है चित्त को रोकने के लिए मन को रोकने के लिए वृत्तियों को रोकने के लिए हम बाहर और अनंत समापत्ति और व्यापकता में वो कर लें एक अलग बात है लेकिन जो अनुभूति की स्थितियां बनती हैं वो वो यहाँ पर आकर के बनती हैं हम अंदर की तरफ करते हैं और शरीर में भी अलग अलग स्थान है वहां पर हो सकता है लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्थान है दो जगह अधिक अच्छी मानी जाती है एक ये है और एक यहाँ पर है कुछ यहाँ भी बहुत अच्छा मानते हैं ऊपर भी और स्थानों की अपेक्षा लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोग ध्यान उपासना करते हैं तो ये जो हमने पहला खंड देखा हृदय आकाश का दहरा आकाश का तो ब्रह्म को लेकर के ये आकाश मतलब ब्रह्म है और यहीं उसको हमें खोजना है इसको जीवात्मा परक भी अर्थ लिया जाता है कि आत्मा को खोजना है लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परमात्मा परक अर्थ लेना ज़्यादा संगत है तो ये पहला खंड आज इतना ही रखते हैं कि इन्हीं को कुछ पूछना है इसमें यहाँ तो स्पष्ट नहीं किया लेकिन जैसा है कि भाई दोनों स्तनों के बीच में कंठ से नीचे और इससे ऊपर तो ये जो गड्ढा वाला भाग लिखता है हड्डी के नीचे तो हृदय थोड़ा इसके पास ही रहता है उसके निकट ही यहाँ भी कुछ भाग रहता है उसके पास में ही सीधे सीधे हृदय में नहीं यहाँ पर क्योंकि फिर वो प्रश्न उठाते हैं फिर कई बार कि जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है या तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं यानी दूसरा हृदय लगा देते हैं या हृदय को निकाल के बाहर रख देते हैं तब फिर वो कैसे चलता है हृदय तो इधर कर दिया आत्मा भी उसी में था तो हृदय को उधर ले गए तो आत्मा भी उधर से चला जाएगा फिर कैसे होगा तो उसके लिए ये नहीं कि यहाँ बीच वाला जो भाग है वो सीधा हृदय नहीं लेकिन उसके ये जो वर्णन आ रहा है हृदय और पुंडरीक वेश में वाला पुंडरीक जैसा उसके पास के निकटता की दृष्टि से वहां पर कथन स्वीकार किया जाता है और कुछ लोग जो मस्तिष्क में मानते हैं वो मस्तिष्क में भी, भी बीच का एक भाग होता है जहाँ वो थोड़ा सा अंगुष्ठ प्रमाण आगे भी आएगा अंगुष्ठ मात्र उसका स्थान बताते हैं उपनिषद में आता है वो अंगुष्ठ मात्र भी वो थोड़ा सा अर्थ होता है जैसे यहाँ पर दहर कहा गया छोटा सा कहा गया तो वो पर कहते हैं मस्तिष्क के अंदर भी वहाँ एक छोटा सा स्थान है इधर उधर के जो लोग हैं उनके बीच में अंदर एक स्थान है जहाँ खाली सा रहता है जहाँ फ्लूड रहता है या खाली जैसी जगह रहती है बोले ये वो जगह है जहाँ पर आत्मा रहता है पीनियल ग्रंथी नहीं ग्रंथी के अतिरिक्त कुछ लोग पीनियल ग्रंथी को नहीं ग्रंथि से अतिरिक्त अलग अलग व्याख्याएं हैं कुछ लोग कहां कहीं कहीं संगति लगाते हैं अब सीधे सीधे तो लिखा नहीं उस तरह से और तो उसमें अपने अपने विद्वानों की संगति होती है कि इसके ये संभवतः यहां के लिए कह रहे हैं ये यहां के लिए कह रहे हैं तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणव